नमस्ते संजय जी कैसे हैं आप नमस्कार श्रुति जी बहुत अच्छे आप बताइए कैसा चल रहा है आपका सब ठीक है अब तैयारी हो रही है इस वीकेंड कुछ बड़ा सेलिब्रेट करने की हाँ हाँ बिल्कुल आपकी भी कुछ हो रहा है आ, हमारे यहाँ तो हाँ भाई ऐसा है सुना है मैंने ऐसा कि फादर्स डे है <laughs> शायद <उस> तो, <laughs> <laughs> तो चलिए आज इसी विषय में बात करते हैं श्रुति जी हाँ तो मैं तो ज, आ, बहुत दूर हूँ अपने पिता से इस समय तो जब भी उनको याद करती हूँ तो उद, अपनी कठिन क्षणों में बहुत याद करती हूँ क्योंकि उनकी बातें मार्गदर्शन करती हैं तो उसी संदर्भ में मार्गदर्शन करने वाले हर पिता को सलाम और संजय जी शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट लेकर हिंदी वादी का नाम लेकर हिंदी वादी का नाम चलिए साहब शुरू किया जाए जी तो आप बताइए फादर्स डे के लिए आप के मन में क्या बात है आप इस ओकेजन पर अपने बच्चों से कौन सी खास बातें शेयर करेंगे तो जनरली फादर्स डे पे बच्चे जो है वो आ जाते हैं अब तो खैर समय तो कोरोना का कर समय चल रहा है तो मालूम नहीं वरना इससे पहले तो हर साल तो होगी <laughs> तो बच्चे आ जाते हैं और बस में बैठ करके बातें करते हैं हम लोग पुरानी पुरानी और जाते हैं। जाते हैं। कभी uh, कुछ खाना पीना हो जाता है बस उस में रहता है लेकिन यह है कि वो एक बड़ा अच्छा समय होता है जबकि एक बच्चों के साथ कुछ वार्तालाप करने का कुछ मौका पहले तो, तो बच्चे करके आ जाते थे और अब जूम के थ्रू बात करेंगे आपसे अब थ्रू बात करेंगे हाँ लेकिन यह है कि जब फादर्स डे आता है पूरा थीम फादर्स का होता है तो उस समय बातें होती है वो काफी पिता पिता सेंट्रिक होती है और हम हम भी अपने पिता पिता को याद करते हैं उनके पिता पिता माँ को याद करते हैं बच्चे भी अपने पिता को किस नाम से बुलाते थे तो मैं उनको पापा कहता था और अब मने की बात यह कि मेरे जो जो ग्रैंड किड्स हैं वो मुझे पापा कहते हैं क्योंकि वो बड़े पापा कहना चाहते थे वो लेकिन बड़े पर कहा गिर गया बीच में तो वो पापा ही अपने पापा को पापा कहता था और अब बच्चे जो है मुझे भी पापा कहते हैं और मेरे मेरे अपने बच्चे मुझे डैडी कहते हैं अच्छा तो कितने कितने अलग अलग नाम है और अलग अलग रिश्तों से जुड़ा हुआ है मैं अपने पिता को पितु कहकर बुलाती थी अच्छा और अच्छा। उन, उन, उनको उन्होंने वो पितु और मातु अच्छा। तो हम मैं जब भी अपने फ्रेंड्स के बीच में ये कहा करती थी तो वो उन लोगों को लगता था कि भाई ये तो बड़ा संस्कृत ओरिएंटेड शब्द है आ, क्योंकि अधिकतर लोग पापा डैडी और मुझे याद है मेरी मदर अपने फादर को बाबू कहकर बुलाती थी तो बाबा कहते हैं कुछ लोग कितने सारे अलग अलग नाम हैं उस एक परिवार के स्तंभ को एड्रेस संबोधित करने के लिए और उसमें एक मिठास भी है उसमें एक आदर भी है और उसमें इतनी आत्मीयता है और सबके मुंह में वो शब्द भी रहता है और उन, उनकी उनकी बताई बातें हमेशा याद रहती हैं बिल्कुल बिल्कुल और ये आपने बड़ा अच्छा बताया जो आपने आ, मा, मातु और पितु कहा मुझे बचपन का पुराना वही याद आ गया गाना आ, पितु मा, मातु सहायक स्वामी सखा ही एक नाथ हमारे हो तो भगवान के दोनों नाम है आ, जी। पितु और मातु सो बहुत ही अच्छा है आपने बड़ा अच्छे अच्छे संबोधन चुने थे जी। बहुत ही अच्छा मधुर मधुर है कर्ण जी, जी। कर्ण है तो हर बात तो मतलब परिवार में रिश्तों में मिठास तो होनी चाहिए और जितनी ज्यादा आत्मीयता से इंसान वो शब्द कह सके और यहाँ पर तो अब दो बच्चे मैंने भी पाले हैं और उन लोगों के मुंह से पहला शब्द मां नहीं होता है ये <laughs> बहुत मुझे इस बात का दुख था पर उन्होंने बाबा कहना फटाक से सीख लिया था कुछ अपना शुरुआत में जो बोलते हैं बाबा बाबा वो सारे बोलते हैं फिर माँ बोलना थोड़ा मेहनत लगती है थोड़ा कर, हाँ थोड़ा कठिन होता है और आ, पर फिर सीख लिया जानते थे किससे किस समय बात करनी है पर जब खिलवाड़ करना हो और उछल कूद करवानी हो या घोड़ा बनवाना हो तो वो बाबा को ही सबसे ज्यादा याद किया जाता है <laughs> तो इस सिलसिले में मुझे बड़ा मजा है कि इतने सारे नाम है पिता के जी तो मैंने कहा तो देखता हूँ कि कितने पर्यायवाची हैं और क्या क्या किस किस नाम से बुलाया जाता है तो मुझे बड़ा अच्छा हुआ कि लैटिन में एक शब्द है पत्र पी ए टी आर पत्र और संस्कृत में है पित्र तो ये दोनों लगभग एक से से हैं तो भी लगता है कि इनका कहीं जो एक सिरा है वो कहीं जाके मिलता होगा एक ही एक ही शब्द में और उससे फिर उसके अभ्यक्ष होकर के अंग्रेजी में हो गया फादर और हिंदी में हो गया पिता या पिता जो है वो जो है जो पालता है वो पालक जो वो है और मजे की बात ये है कि जो पिता है वो वो जो भी पालता है वो पिता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जन्म देने वाला ही केवल पिता हो जन्म जो संस्कृत में नाम है वो जनक और जनक जो है उसकी उसकी जो धातु है वो जन्म से है जन्म देने वाला वो जनक और ए, पिता का नाम भी जनक था अब देखिए वो बड़ा मजेदार है क्योंकि बचपन में एक रिडिल था कि अगर आप पूछे आपसे कि रामचंद्र जी के जनक कौन थे तो इसके दो दो सही जवाब है <laughs> उनके ससुर थे और एक उनके दशरथ जी थे तो दोनों ही जवाब सही है ये एक बड़ी मजेदार बात है पिता और पिता तुल्य इंसान उनकी उनके में तो दोनों पर ही जनक सही साबित होता है तो पिता वो है जो कि आपके सर पे बड़े होने का हाथ रख दे आपकी आपकी खुशी में खुश रहे आपको सही सही सलाह दे आपको अनुशासन सिखाए आपको बड़ा करे कोई भी ऐसा हो सकता है जनक हो सकता है जनक तो जान जाने वाला है और अगर पिता का धर्म निभाए बहुत अच्छा है लेकिन अगर किसी दुर्भाग्यवश किसी को जनक ना मिल मिल पाए और जनक से उनका मुलाकात ना हो पाए तो अभी उन्हें, उन्हें क्योंकि जिंदगी में कोई पिता तुल्य अगर कोई इंसान आता है तो उनको वही दिए वो अपने उनसे मिले और उनको अपना आदर दे उन सभी को हम हमारी तरफ से भी अपनी तरफ से वो आदर और सत्कार दें कि उन्होंने मतलब हम मेरे लिए तो ये सारी जिंदगी जब भी मुझे कोई कठिनाई आई है या कभी अकेलापन महसूस हुआ है तो पिता के शब्द कानों में गूंजते से हैं तो यही लगता है कि बचपन में जो सीख मिलती है चाहे वो अपने पिता से हो या किसी पिता समान इंसान से हो वो बातें जो है कहीं ना कहीं जीवन भर मार्गदर्शन करती रहती हैं क्योंकि वो अंदर बिल्कुल हृदय में घर कर जाती है और उनसे काफी प्रेरणा मिलती है तो हम ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले जो बात कर रहे थे कि आजकल काफी कठिनाई का वक्त चल रहा है यहाँ पर भी भारत में भी पैंडेमिक की वजह से लोग घरों में बंद हो रखे हैं और बहुत लोग बीमार भी हो रहे हैं या संक्रमण फैल रहा है तो मन में व्यथाएं भी बढ़ती रहती है तो ऐसे समय पर मुझे अपने पिता की वो कविता बहुत किया करते थे और कविताओं के जरिए हमें ऐसे ऐसा कूट कूट कर प्रोत्साहन भरते थे तो मन में बिल्कुल कोई लगता ही नहीं था कि इंसान कुछ करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा मुझे हमेशा लगता था कि मैं भी क्या कुछ नहीं कर सकती तो आज जब मैं उनके बारे में सोच रही थी तो खोजते खोजते एक बहुत ही खूबसूरत गोपालदास नीरज जी की कविता मिली मुझे जिससे मुझे वही उसी प्रोत्साहन का एहसास हुआ वही प्रेरणा मिली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बहुत बढ़िया सुनाइए बहुत ही अच्छा रहेगा और साहब की तो बात ही क्या है मतलब वो तो इतने बड़े बड़े कवि थे और इसकी अलग अलग तरह की कविताएं है लिखी हैं, फिल्मों के गीत भी लिखे हैं उन्होंने पर इस इस कविता की खास बात यह है कि हाँ जरूर कुछ शब्द कठिन लग सकते हैं पर इसका एक अलग मीटर है जो जोश पैदा करता है तो मैं कोशिश करूंगी कि उसी मीटर में पढूं और यदि आपको लगे कि कोई बहुत कठिन शब्द आ रहे हैं तो रोक जरूर नहीं मैं उसको उसको उस गति में चलने दूंगा जी तो पढ़ती है तो उसका जो आनंद है वो बहुत अपना अपने एक आनंद है ठीक है तो कविता का शीर्षक है मुस्कुराकर चल मुसाफिर पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ शूल ही पथ के थका दे शूल माने कोई चीज जो चुभती हो वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ शूल ही पथ के थका दे हौसला वह क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दे वह प्रगति भी क्या जिसे कुछ रंगीनी कलियां तितलियां मुस्कुराकर गुनगुनाकर धेय पथ मंजिल भुला दें धेय माने गोल जो अपने अपनी मंजिल से डिगा दे तो फिर ऐसी प्रगति का क्या जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है आंधियों में बिजलियों में जो रहे अविचल मुसाफिर अविचल माने अडिग जो स्थिर है एक जगह पर हिलेना पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर जान जब तू कि कुछ भी हो तुझे बढ़ना पड़ेगा आंधियों से ही न खुद से भी तुझे लड़ना पड़ेगा सामने जब तक पड़ा कर्तव्य पथ तब तक मनुज ओ मौत भी आए अगर तो मौत से भिड़ना पड़ेगा मौत से भिड़ना पड़ेगा बहुत बहुत बहुत। है अधिक अच्छा यही फिर ग्रंथ पर चल मुस्कुराता मुस्कुराती जाए जिससे जिंदगी असफल मुसाफिर पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा चल मुसाफिर याद रख जो आंधियों के सामने भी मुस्कुराते वे समय के पंथ पर पदचिन्ह अपने छोड़ जाते तो ये छंद जो है मुझे हर पिता पर लागू होता बहुत सटीक लगता है और मुझे अपने पिता की बहुत याद दिलाता है याद रख जो आंधियों के सामने भी मुस्कुराते वे समय के पंथ पर पदचिन्ह अपने छोड़ जाते चिन्ह वे जिनको न धो सकते प्रलय तूफान घन भी मूक रहकर जो सदा भूले हुओं को पथ पत बताते तो ये मुझे लगता है ये बिल्कुल पिता की परिभाषा है कि वो शांत रहकर भी अपने आचरण से अपने आ, स्वभाव से अपने कर्म से प्रेरणा देते रहते हैं मूक रहकर जो सदा भूले हुओं को पथ पत बताते किंतु जो कुछ मुश्किलें ही देख पीछे लौट पड़ते जिंदगी उनकी उन्हें भी भार ही केवल मुसाफिर पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर दो छंद और हैं कंटकित यह पंथ भी हो जाएगा आसान क्षण में कंटकित माने कंकड़ों से भरा हुआ रास्ते में बाधाएं हो तो भी कंटकित यह पंथ भी हो जाएगा आसान क्षण में पांव की पीड़ा क्षणिक यदि तू करे अनुभव न मन में अगर मन में ठान लिया कि पीड़ा नहीं है दर्द नहीं हो रहा तो नहीं होगा सृष्टि सुख दुख क्या हृदय की भावना के रूप है दो सृष्टि सुख दुख क्या हृदय की भावना के रूप है दो भावना की ही प्रतिध्वनि गूंजती भू दिशी गगन में भू मतलब धरती भूमि दिशी हर दिशा और गगन आसमान एक ऊपर भावना से भी मगर है शक्ति कोई भावना भी सामने जिसके विवश व्याकुल मुसाफिर पंथ पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर देख सर पर ही गरजते हैं प्रलय के काल बादल व्याल बन फुंकारता है व्याल माने जो चीज रेंगती है जैसे सांप व्याल बन फुंकारता है सृष्टि का हरिताभ आंचल कंटकों ने छेद कर है कर दिया जर जर सकल तन किंतु फिर भी डाल पर मुस्का रहा फूल प्रतिपल एक तू है देखकर कुछ शूल ही पथ पर अभी से है लुटा बैठा हृदय का धैर्य साहस बल मुसाफिर पन पर चलना तुझे तो मुस्कुरा कर चल मुसाफिर मुस्कुरा कर चल मुसाफिर बहुत बढ़िया क्या बात है so, प्रेरणादायक भी है और इसके अंदर उदाहरण भी दिया उन्होंने और एक मतलब इतना सुंदर विवरण दिया है कि बंदा जो है मोटिवेट है सारी जिंदगी कह रही आपको बराबर लगता है जब भी आप सोचती हैं पढ़ती हैं तो आपको पिता का ख्याल आता है ये... और मैंने सोचा था कि मैं खुद कुछ लिखूंगी इस आ, इस सब्जेक्ट पर पर हिम्मत नहीं हुई जब मैंने ये पढ़ा क्योंकि मैं ऐसा ही कुछ प्रोत्साहन भरा लिखना चाह रही थी पर इन शब्दों में इतनी गहराई है और इसमें पिता का चित्रण भी है क्योंकि यही काम सारी जिंदगी मुझे लगता है पिता को सबसे कम लाड़ प्यार मिलता है क्योंकि वो माँ के हिस्से में चला जाता है कहीं और पिता शांति पूर्वक प्रोवाइडर भी बनता है और वो स्तंभ बन जाता है परिवार का जिसके बूते पर बाकी सब लोग अपने सारे अरमान पूरे कर लेते हैं तो और कहीं ना कहीं पिताओं को आदर तो मिलता है पर शायद वो उतना लाड़ और उतनी अभिव्यक्ति नहीं मिलती है तो कम से कम इस मौके पर उन उन सभी बातों को याद करके सब अपने पिता को वो प्यार वो आदर वो सत्कार सब दे क्योंकि बहुत शांत होकर भी पिता को बहुत कुछ करना पड़ता है और वो चाहे ना चाहे उन्हें अपने बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना ही पड़ता है बिल्कुल ये एक बहुत बढ़िया बात है आपने की प्रेरणा स्रोत बनना पड़ता है और प्रेरणा बनने के लिए आपको बहुत कुछ बलिदान भी करना पड़ता है और बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कि अपने बच्चों के सामने सही उदाहरण रखना है जी तो इसके लिए मैंने बस दो छोटी सी लाइनें लिखी आपके हैं तो मैं सुना देता हूँ आपको जरूर नौ महीने पेट में तो नहीं रह सकते तो क्या नौ महीने पेट में नहीं रह सकते तो क्या बरसों से राखों पर तो बिठाते हैं ना हम दुनिया के बापों की बापता को सलाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो वही है कि बरसों से मतलब जब भी कहीं ये चर्चा होती है कि पिता के कंधे पर चढ़कर मेले देखने जाना या कुछ भी सामने कर्तव बाी हो रही हो उसे देखना तो वो तो हर बच्चे का हक बनता है कि वो पिता के कंधे पर चढ़ जाए अब उस पिता को कितना कष्ट होता है या वो खुद मेले मेला नहीं एंजॉय कर पाता या खुद नहीं देख पाता तो इस तरह के तो छोटे छोटे अनेकानेक बलिदान करते हैं तो आपने कहा था दो चीजें लिखी है एक दूसरी क्या लिखी है तो मैं जो एक एक और एक जो पिता का एक चरित्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक अंग है जी. वो है डिसिप्लिन और साक्षा <laughs> तो उसके बारे में मैं मैं सोच रहा था तो मैंने कुछ चिराने लिखी थी जो कि एक तरह का क्या कहें कल्पना है लेकिन जी. आप नहीं है उसको कि तेल पिलाई चमकी थी बापू की लाठी अरे बाप रे केल पिलाई चमकी थी बापू की लाठी और पीछे बापू आगे चलती थी बापू की लाठी हम बच्चों को राह दिखाती बापू की लाठी और बूढ़े बापू का बड़ा सहारा बापू की लाठी चारों धाम घुमा के लाई बापू की लाठी चारों धाम घुमा के लाई बापू की लाठी और वक्त गुजरते कहां घुम गई बापू की लाठी आज आंखें ढूंढ रही है बापू की लाठी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ बचपन में वो मतलब अब यहाँ इस मतलब सिलिकॉन वैली में बैठे ये तो नहीं कह सकते कि बच्चे अपने पिता से उस तरह से डरते हैं जैसे हम भारत में अपने बचपन में मतलब पिता के नाम से थोड़ा सा भय पैदा होता था कि कुछ भी गलत करें ना करें वो उस समय वो पिता का एक भय सा आ जाता था जो हमें गलत मार्ग पर चलने से रोक लेता था तो आशा यही है कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं भय से ना सही पर इज्जत से ही सही अगर बच्चे वो देख सके कि पिता कितना कितना बलिदान कर रहे हैं उनके लिए कितना काम कर रहे हैं उनके लिए उन उनको वो सारी सहूलियत प्रदान करने के लिए जिनकी उनकी इच्छाएं हैं तो बहुत होगा पर हाँ बापू की लाठी से डर भी होता था और उससे काफी मजा भी आता था जब अगर कभी प्ले वगैरह में बापू बनना हो तो चश्मा और लाठी तो मतलब उनको डिफाइन ही करते थे वही <laughs> कॉस्ट्यूम बन जाता था बिल्कुल और लेकिन यह है कि आज के आधुनिक समय में पिता का धर्म निभाना थोड़ा कठिन हो गया है क्योंकि यह है कि समय की कमी है हर एक और फिर दूसरा यह है कि दो दो जो जिम्मेदारियाँ हैं कि आपको घर का चलाना भी है और साथ में आपको बच्चों को समय भी देना है तो जो आज के जो आधुनिक माता पिता है उनके लिए मुझे बहुत संवेदना है उनके प्रति क्योंकि वो बड़ा कठिन है और मतलब विशेषकर जो आजकल जो ये पेंडेमिक हो गया है कोरोना उसकी वजह से और भी दिक्कत है क्योंकि बच्चे घर पे हैं आप भी घर पे हैं आपको अपनी मीटिंग भी करनी है और साथ बच्चों को देखना है उनको संभालना भी है तो बहुत कठिन है तो इसलिए इस समय जो आज के जो आधुनिक जो इतने भी माता पिता हैं स्पेशली जो पिता हैं उनको मेरी ये कहना है कि भैया अपना बल बनाकर रखो अपनी इच्छा शक्ति को बना के रखो क्योंकि ये बड़ा कठिन समय है और इसमें अपने बाप का धर्म निभाना जो है वो थोड़ा कठिन काम है और ये है कि ये जरूर कह है कि हम इसको बहुत बहुत ज्यादा सढ़ाते हैं क्योंकि हम हमारा जो समय था उसमें इतनी कठिनाइयां नहीं थी कठिनाइयां तो हमेशा हर हर काल में होती हैं हर के लिए थी जी चैलेंज होता है अब आपको मैं अपने चैलेंज के बारे में अगर आप कहें तो आपको एक छोटा सा एक आपको एक दृष्टान बताता हूँ हाँ। की मैं जब तो यहाँ आया अमरीका तो मुझे पता नहीं था कि बेस कैसे खेलते हैं है। तो हम तो क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए और हमें पता नहीं था बेसबॉल दिए था कि यहाँ कुछ सिमिलर है कुछ ऐसे ही लगता है कि जैसे क्रिकेट जैसा हो लेकिन रूल रेगुलेशन को पता पता नहीं थे तो मैं अपने बेटे को लेकर जाता था उसको जैसे बा, बाकी पिताजी लेके जाते हैं तो उसको बेसबॉल खेलने खिलाने जाता था और लिटिल लीग में था और वहाँ पे वो बड़ा अच्छा खेलता था तो एक दिन वो उसके जो कोच थे मेरे पास आए और उन्होंने मुझे वहाँ पे कुछ जो उनका शॉप होती थी उस तो, कुछ टॉफी और कुछ बड़ा भी रखा होता था जो खाने पीने का तो उसमें उन्होंने वो कुछ दिया कप केक आके के मेरे पास आए और कहने कैसा मुबारक हो कॉन्सुलेशन आपका बेटा जो एम हो गया एम बी पी क्या होता है तो बोले मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर तो मैंने कहा ये ये तो समझ में आता है मुझे तो मैंने कहा भाई मुझे बेसबॉल इतना समझ में नहीं आता लेकिन ये समझ में आता है कि भाई मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर हुआ ही है ये तो कोई अच्छी अच्छा ही काम किया होगा उससे तो वो कहने लेंगे कि हाँ उसने सबसे ज्यादा वो, वो बनाए स्कोर किया और बड़ा अच्छा उसकी पिचिंग बहुत अच्छी एंड ऑल देट तो वो मैंने कहा भाई ऐसा है कि आप कह रहे हैं तो बड़ा अच्छी बात है धन्यवाद मुझे समझ में आता है आप बस को यहाँ लेके आ जाए करो बट इतने बेसिकली बाकी <laughs> तो, तो हम हम संभाल देंगे लेकिन आपका धर्म बस ये कि आप उसको लेके आ जाओ यहाँ पर तो मैं नियम से उसको लेके वहां जाता था और उसके बाद वो खैर अपने जूनियर लीग में गया फिर फिर उसके बाद काफी मेला वेला लेकिन यह कहने का मतलब ये है कि बहुत से हम लोगों को ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हम समझते नहीं है क्योंकि आज काल में वो बदल गए हैं मगर हम लोग का बस नई धर्म है कि हम बस उसको बच्चे को सही राह पे लगा दे हाँ और, और वही मुस्कुरा कर करते जाएं जो तुम्हें चाहिए जिस राह पर चलना है जो खेल खेलना है हम हम सपोर्ट भी करेंगे और हम वहां पहुंचेंगे भी और तुम्हें सही समय पर पहुंचा देंगे तुम्हारे लिए जो चाहिए तुम्हें कर देंगे तो मुझे मतलब मुझे भी ये याद है कि जब मेरे बेटे ने बेसबॉल खेलना शुरू किया था और मुझे बेसबॉल का बी भी, भी नहीं मालूम था तो था। किसी से थोड़ा सा झगड़ा सा हो गया था कि मतलब एक बार वो बेस तक दौड़ के आगे निकल गए तो मतलब कि हो गया एक बार छू लिया तो मतलब बेस कंप्लीट हो गया कि विकेट की इस पारी से उस पारी तक एक बार क्रॉस हो गया फिर थोड़ी आउट किया जा सकता है तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर अगर आप बेस पर ना खड़े हो तो फिर अटैक किया जा सकता है आपका आउट किया जा सकता है खैर तो इस सिलसिले में अब आप जो है अपनी एक और कोई कविता सुनाइए थी कुछ आपको जरूर आप। तो आपने एम बोला तो मुझे उससे ख्याल आया कि हमारे भी इस जमाने के एमवीपी हैं मोस्ट वैल्यूबल पोएट साहब जो कि पिता भी हैं गुलजार साहब और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत कविता लिखी है उससे पहले मैं उनका डेडिकेशन पढ़ना चाहती हूँ जो उनकी अपनी बेटी बोस्की के नाम है कि कुछ ख्वाबों के खत इनमें कुछ चांद के आईने सूरज की शुआएं हैं नज्मों के लिफाफों में कुछ मेरे तजुर्बे हैं कुछ मेरी दुआएं हैं निकलोगे सफर पर जब यह साथ में रख लेना शायद कहीं काम आए तो मतलब हर पिता का वही होता है कि मतलब जो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं उसके साथ दुआएं भी हैं कि कहीं रास्ते में याद आए कि हाँ तुम्हारे पिता ने ये बात कही थी अपने तजुर्बे से जो उनको आ, कुछ कहीं बेनिफिट कर जाए तो उस तरह के लिफाफे में लपेट के उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी आ, छोटी सी कविता लिखी है पोर्ट्रेट ऑफ बाबा एक घना पेड़ है जिसकी घनी छाओं में धूप उतरती है तो उतना सी जमी पर जैसे सैकड़ों लफ्जों के सिक्के से बिखर जाते हैं गोल चौकोर चमकतार, तलाई सिक्के जाने क्या लिखती है धूप जाने क्या लिखती है छाओ में पड़ी धूप वहां मैं भी उस पेड़ की छाओं में गया हूं बरसों और भर लेता था इन सिक्कों से जेबे अपनी और तन्हाई को पहलू में बिठाकर अक्सर पहहंग सुना करता था उन सिक्कों की उन पे उभरे हुए चेहरों को पढ़ा करता था कोई अफसाना सुनाता था कोई नज्म कभी अदब और शेर के गुलशन में बहुत जिक्र सुना है उसकी घनी छाओं का अब भी जाता हूं मैं जब अपने सखी पेड़ के पास तो वो भर देता है जब से मेरी खाली झोली नई नज्मों नई गजलों नए अफसानों से वो सखी पेड़ मेरा दोस्त मेरा बाबा है वो जिसे लोग बड़े प्यार से कहते हैं नदीन तो ये भी मतलब पेड़ का मेटोफॉर पिता के लिए बहुत यूज होता है कि उस पेड़ की छत्र छाया में सब फलते फूलते हैं अपने सपने देखते हैं जीवन जहान के पर उस पेड़ की छत्र छाया के बहुत मायने हैं हर जिंदगी में बिल्कुल और पेड़ जो है हमेशा प्रोवाइड करता है हमेशा देता ही है कुछ लेता कुछ लेता वापस तो, कुछ नहीं है बस थोड़ा सा हाँ कि पानी डाल दो थोड़ा सा प्यार दिखा दो तो पिता का भी यही है कि उसको आ, आ, अपना बस काम करते हुए निभाना है और जो जितनी उसकी छाया है छाया का बड़ा महत्व है जब तक पिताजी रहते हैं अब देखिए तो पिताजी रहे नहीं लेकिन जब तक वो थे तो कोई भी कोई कठिनाई आती थी कुछ होता था तो पहला जो पहली जो इंस्टिंक्ट है वो ये है कि पहले आप आ, वो पापा क्या कहेंगे जी। तो, तो वो, वो, वो, वो और वो जो भी सलाह दे, देते थे हमेशा हमें निष्पक्ष और एकदम सही सलाह होती थी तो वो अब जब तक छाया है आपके घर पे, पे पिता का माता का तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है उसके हाँ। बाद कुछ आपको जिम्मेदारी खुद निभानी पड़ती है फिर हाँ। आपको पेड़ बनना पड़ता है ऐसे हर बीज पेड़ बनता है ऐसे आपको आगे बढ़ती है कहानी हर हर, हर, हर बीज को फिर वो मौका मिलता है खुद छाया देने का और सींचने का और अगर अगर भगवान की कृपा से आपके अपने बच्चे हैं तो आप उनको संभालिए और अगर नहीं है तो जो बच्चे हैं हजारों बच्चे लाखों बच्चे हैं इस दुनिया में आप कोई आवश्यक नहीं है कि आपके स्वयं के बच्चे हों आप किसी भी राह दिखाइए किसी को भी बचाया कीजिए तो बस और कई बार देखने में ये आया है कि अपने माता पिता से अगर कुड़ कर बच्चे कहीं किसी भी मार्ग को खोजते हैं तो रास्ते में कोई ना कोई अभिभावक मिल जाए जो उनको उनका हाथ पकड़ सके तो कई बार उनको उसमें भी बहुत सुकून मिलता है तो मैं तो यही कहूंगी सभी से कि जब जहां संभव हो सके तो किसी का भी अगर आप मार्गदर्शन कर सके उनका हाथ पकड़कर उनको थोड़ा सा एक जेंटल पुश दे सके तो जरूर दीजिएगा क्योंकि अपने तजुर्बे अपने पास ही रख लिए तो क्या फायदा अपनी छांव बांटने में ज्यादा सुख सुख मिलता है बिल्कुल सही बात है सर बिल्कुल सही बात है तो हम इसको टाइम चेक कर लेते हैं हमारा बिल्कुल समझ जो है आ, समय होने वाला है पूरा तो इससे पहले कि हम इसको कंक्लूड करें आ, अगर आ, आप कुछ और कुछ अपना कुछ सुनाना चाहते हैं कुछ और कुछ लिखा है या कोई अपना अनुभव या कुछ आपको कहना है हमारे सुनने वालों से श्रोताओं से जी मैं आ, अप, अपना तो इस बार नहीं लिख लिख तो पाई हूँ पर वो कह नहीं पाऊंगी मेरे पिता बहुत अधेड़ उम्र में हैं सतासी बरस के हो गए हैं और तो कहीं मन थोड़ा भारी हो जाता है सोचकर के इस वक्त मैं उनके पास नहीं हूँ पर मैं अपने सुनने वालों से यही कहूँगी और मुझे बहुत खुशी है कि कितने सारे लोग हमारी बातें चर्चाएं सुनते हैं और जिन्होंने भी मुझसे संपर्क किया है इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर और अपने खुद के पॉडकास्ट के लिए फीडबैक मांगा है तो उन सबको मैं कहूँगी कि आप अपना बस कर्म करते रहिए फल की इच्छा मत कीजिए और जिस भी राह पर चलिए मुस्कुराकर चलते रहिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी को आपकी बात सही लगेगी और उनका मार्गदर्शन होगा तो संजय जी हम आप बताइए आपको हमारे फेसबुक पेज पर आ, क्या कमेंट्स मिले और क्या फीडबैक मिले तो, तो इस बार जो है ज्यादातर फीडबैक जो है वो सौभाग्य से मैं कहूंगा दुर्भाग्य तो नहीं कहूंगा सौभाग्य से बस तो कहते हैं बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा ऐसे कमेंट आए तो वो तो बड़ी अच्छी बात है धन्यवाद सब श्रोतागरों का जिनको पसंद आया स्पेसिफिकली कुछ कमेंट्स ये थे कि एक तो आ, आ, लोगों ने फिर से कहा कि आपका जो है पॉडकास्ट नया कब आ रहा है कब आ रहा है कई लोगों ने पूछा और तो वो उसके लिए हमारे पास अभी तक जो है हमारा नियमित नहीं हुआ है वो तो वो हम जरूर क्षमा चाहेंगे अपने श्रोताओं से कि हम अभी नियमित नहीं कर पाए इसको हालांकि इसमें एक अलग मजा है कि जब हम जब भी होता है तो हम उसमें लगा देते हैं अपना तो लोगों को एक, एक, एक उत्सुकता रहती है कम आने वाला है हालांकि हम नियम से करें तो एक तो वो बात की दूसरी बात देखिए कुछ लोगों ने ये अच्छा व्यक्त की कि वो YouTube पर सुनना चाहेंगे क्योंकि तो वो सुविधाजनक है सुनना सुविधाजनक है तो वो कह रहे थे कि भाई पे हम आना नहीं चाहते तो हम ठीक है हम इसको यूट्यूब पर भी लगाएंगे और हम इसको एपिल पॉडकास्ट पर भी लगाएंगे तो अभी हम वो सब काम कर रहे हैं और देखिए भगवान ने चाहा तो हम लोग आपके सामने बिल्कुल नियमित पॉडकास्ट लेके आएंगे और आपके आप जब हमसे कुछ फीडबैक देते हैं आप अगर अच्छा क्रिटिसाइज करके हमें बताएंगे तो अभी बहुत अच्छा है हम क्या इंप्रूव करें क्या ना करें और अगर आपको केवल अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइए हमको उसमें भी कोई नहीं है मतलब और कोई सलाह या मशवरा देना हो कि आगे के एपिसोड में हम किन विषयों पर वार्तालाप करें तो वो भी आप जरूर बताएं हमें बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हम भी आखिर तो हमारे भी विचार उतने सीमित है कि आज फादर्स डे है तो हम इस विषय पर कर रहे हैं अगर आप किसी खास मुद्दे पर चर्चा सुनना चाहते हैं और कविताएं सुनना चाहते हैं तो जरूर हमें संपर्क करके बताइएगा मैं अपना बता देती हूं कि मुझसे संपर्क करने के लिए ट्विटर पर एट श्रुति तिवारी एस एच आर यू टी आई टी ई डब्ल्यू और इंस्टाग्राम पर at uh, श्रुति अंडर स्पेलिंग वही है तेवर वाले तिवारी हैं T E W A R I पर ध्यान दीजिएगा बिल्कुल तेवर पर ध्यान दीजिएगा और मेरा जो ट्विटर uh, हैंडलर है वो है इंडोजीनियस uh, और uh, मेरा ई मेल एड्रेस है इंडोजीनियस एट जी मेल डॉट आप संपर्क कर सकते हैं और मेरा फेसबुक पेज तो संजय मात्रो के नाम से है और मेरा एक और पेज है रीना प्रति के अफसाने आप कहीं पर भी, भी कॉन्टैक्ट uh, कर सकते हैं और मेरे जितने भी पॉडकास्ट के श्रोता करने काफी ज्यादा जो है वो रीनापति के अफसाने जो है उसमें भी मेंबर है तो कॉमन है तो बड़ी खुशी की बात है और एक एक जरूर रिक्वेस्ट आई थी आ, मैं भूल गया आपको मेंशन करना आ, ये कह कर रहे थे कि आप क्योंकि फिल्मों से जुड़ी हुई हैं तो ये जानना चाह रहे थे कि फिल्मों में साहित्य का क्या आ, क्या वो है, रोल है इसके बारे में लोग चर्चा करना चाह रहे थे तो हम इस कार्य और बात करेंगे और देखते हैं कि अगर इस पर जरूर जरूर चलिए श्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग बिल्कुल 30 मिनट और अब इकतीस मिनट हो गए परफेक्ट 30 मिनट की हमारी पॉडकास्ट है धन्यवाद हम लोग फिर मिलेंगे अगले और आपको और सभी पिता पिताओं को और पिता तुल्य अभिभावकों को हैप्पी फादर्स डे बहुत आराम से इतमिन से अपने बच्चों के साथ अपने ग्रैंड के साथ आप ये सेलिब्रेट कीजिएगा बिल्कुल सब इसी इसी उसके साथ कि आपकी बाप और बाप बाप वापता जो है वो बगी रहे और हरेक के पिता सुखी रहे आप पिताए तो आप भी सुखी रहे और अपनी अपने बच्चों की माताओं का ख्याल रखें और बच्चों का ख्याल रखें धन्यवाद धन्यवाद <laughs> धन्यवाद okay. क्षति जी नमस्कार